कैके ने कहा मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती हो तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी कुबरी ने कैके को सब तरह से कबूल करवा कर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूपी छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टे यानी उसकी धार को तेज किया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 यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूं इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर को भवन में चली गई विपत्ति कलह बीज है दासी वर्षा ऋतु है कैके की कुबुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा कैके कोप का सब साज सजकर कर कोप भवन में जा सोई राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं कोई भीतर जाता है कोई बाहर निकलता है राजद्वार में बड़ी भीड़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 वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए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 कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए डर के मारे उनके पांव आगे को नहीं पड़ते स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसते हैं और संपूर्ण राजा लोग जिनके दुख को देखते रहते हैं वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए राजा डरते डरते अपनी प्यारी के पास गए उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ जमीन पर पड़ी है पुराना मोटा कपड़ा पहने है। शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है उस दुर्बुद्धि कैके को यह कुवेशता यानी बुरावेश कैसी फब रही है मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो राजा उसके पास जाकर कोमलवाणी से बोले हे प्राण प्रिय किस लिए रसाई यानी रूठी हो हे रानी किसलिए रूठी हो ऐसा कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटककर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीवे हैं और दोनों वरदान दांत हैं वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं राजा बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी हे सुलोचनी हे कोखिल बहिनी हे गजगामिनी मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना किसने तेरा अनिष्ट किया है किसके किसको लेना यानी अपने लोक को ले जाना चाहते हैं किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं तेरा शत्रु अमर यानी देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूं बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है हे सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख्य रूपी चंद्रमा का चकोर है हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुम्बी सर्वस्व यानी संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में यानी अधीन है यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे सौ बार राम की सौगंध तो हंसकर यानी प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख हे प्रिये जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंदबुद्धि बुद्धि कैके हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी मानो कोई भीलनी मृग को देख फंदा तैयार कर रही हो अपने जी में कैकई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में फिर बोले हे भामिनी तेरा मन चीता हो गया नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ इसलिए हे सुनैनी तू मंगल साज सज यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा यानी फटने लगा मानो पका हुआ बाल तोड़ यानी फोड़ा छू गया ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती यानी जिससे उसका खुल जाए राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है यद्यपि राजा नीति में निपुण है परंतु त्रिया अथाह समुद्र है फिर वह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर यानी ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोडकर हंसती हुई बोली हे प्रियतम आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर लेते देते कभी कुछ भी नहीं आपने दो वरदान देने को कहा था उनके भी मिलने में संदेह है राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म यानी मतलब समझा मान करना तुम्हें परम प्रिय है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 क्या करोड़ों घुंघचियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों यानी पुण्यों की जड़ है यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई यानी मुँह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत यानी पुण्य और स्नेह की सीमा है इस प्रकार बात पक्की कराके दुर्बुद्धि कैके हंसकर बोली मानो उसने कुमत यानी बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उसकी कुलही यानी आंखों पर टोपी खोल दी राजा का मनोरथ सुंदर वन है सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है उस पर भीलनी की तरह कैके अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है वह बोली हे प्राण प्यारे सुनिए मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ मेरा मनोरथ पूरा कीजिए तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज यानी राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भले भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम चौदह वर्ष तक वन में निवास करें कहके के, के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है राजा सहम गए उनसे कुछ कहते न बना मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो यानी जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस बदरंगा हो जाता है वही हाल राजा का हुआ माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोचे ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो वे सोचते हैं हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था परंतु फलते समय कैके ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला कैके ने अयोध्या को उजाड़ दिया और विपत्ति की अचल यानी सुदृढ़ नीव डाल दी किस अवसर पर क्या हो गया स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है इस प्रकार राजा मन ही मन झीख रहे हैं राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कह के ही मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोली क्या भरत आपके पुत्र नहीं है क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं यानी क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते उत्तर दीजिए हाँ कहिए नहीं तो ना ही कर दीजिए आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं आपने ही वर देने को कहा था अब भले ही ना दीजिए सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा कहा, था, था समझा कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजा और और ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभा कहके बहुत ही कडवे वचन कह रही है मानो जले पर नमक छिड़क रही है धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े मारा यानि ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बचकर निकलना कठिन हो गया प्रचंड क्रोध से जलती हुई कै कह कई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी यानी म्यान से बाहर खड़ी हो कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, है। निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी राजा ने अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे यानी कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा हे प्रिय हे भी विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से हैं यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूं मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे अच्छा दिन यानी शुभ मुहूर्त शोधवा कर, सब तैयारी करके डंका बजा कर, मैं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 जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा हे प्रिय, हंसी और और क्रोध छोड़ दे और विवेक, यानी उचित अनुचित विचार कर वर्मा जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकू मछली चाहे पानी के बिना जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दिन दुखी होकर जीता रहे परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूं कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है हे चतुर प्रिये जी में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के दर्शन अधीन है राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैके अत्यंत जल रही है मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं कहके कहती है आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें यहाँ आपकी माया यानी चालबाजी नहीं नहीं चलेगी या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए नहीं तो ना ही कर अपयश लीजिए मुझे बहुत प्रपंच यानी बखेड़े नहीं सुहाते राम साधु हैं आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली हैं मैंने सबको पहचान लिया है कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है मैं भी साका करके यानी याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी सवेरा होते ही मुनिका वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपय ऐसा कहकर कुटिल कहके उठ खड़ी हुई मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो यह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं कैके का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भवर है वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच यानी वास्तव में सच्ची है स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है तदनंतर राजा ने कैकई कह के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन तू मेरा मस्तक मांग ले मैं तुझे अभी दे दू पर राम के विरह में मुझे मत मार जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी राजा ने देखा कि रोग असाध्य है तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े राजा व्याकुल हो गए उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो कंठ सूख गया मुख से बात नहीं निकलती मानो पानी के बिना पहना नामक मछली तड़प रही हो कहके फिर कड़वे और कठोर वचन बोली मानो में में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत ऐसा ही करना था, था? तो फिर आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, मारकर हंसना और गाल क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे या तो वचन यानी प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए यो असहाय स्त्री की भांति रोइये नहीं सत्यव्रती के लिए तो शरीर स्त्री पुत्र घर धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं कैके के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा तू जो चाहे कह तेरा कुछ भी दोष नहीं मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते। हारवश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे समय में यानी बेमौके विधाता विपरीत तो हो गया तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम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 मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना अर्थात मुझसे बोलना फिर तू तू अंत में पछताएगी जो नहारू यानी तांत के लिए गाय को मार रही है राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है पृथ्वी पर गिर पड़े पर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 हे रघुकुल के गुरु बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी राजा की प्रीति और कैके की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैके निष्ठुरता की विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया राज द्वार पर वीणा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी भाट लोग पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण <coughs> श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि किसी को भी नींद नहीं आई राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं किन्तु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है हे जाओ जाकर राजा को जगाओ उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें तब रावले यानी में गए पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा उसकी ओर देखा भी नहीं जाता मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो पूछने पर कोई जवाब नहीं देता वे उस महल में गए जहाँ राजा और कह कई थे जयजीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूखी गए देखा कि राजा सोच से व्याकुल है चेहरे का रंग उड़ गया है जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर यानी जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो मंत्री डर के मारे कुछ पूछ नहीं सकते तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन बोली राजा राजा को रात भर नींद नहीं आई इसका इसका कारण जगदीश्वर ही जाने इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया परंतु भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते तुम जल्दी राम को बुला लाओ तब आकर समाचार पूछना राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है सोच से व्याकुल है रास्ते पर पैर नहीं पड़ता यानी आगे बढ़ा नहीं जाता सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे सब लोगों का समाधान करके यानी किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया श्री रामचंद्र जी जी के के मुख को को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र अपने साथ लिवा चले श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से यानी बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं यह देखकर लोग जहा तहां विषाद कर रहे हैं रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैके से पूछा हे hey, माता मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो यानी दुख दूर हो वह यत्न किया जाए कैके ने कहा हे hey, राम सुनो सारा कारण यह है कि राजा का तुम पर बहुत है। इन्होंने मुझे मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिससे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हो सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे हे माता सुनो वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी यानी पालन करने वाला है आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत तो होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे यानी मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं हे माता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 अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते तुम्हें मेरी सौगंध है माता तुम सच सच कहो रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कहके ही टेढ़ा करके ही जान रही है जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है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 तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन यानी बुढ़ापे में इनका अपयश न हो जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं कैके के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैके के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले मंत्री ने संभालकर राजा को बैठाया राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पढ़ते यानी प्रणाम करते देखा स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया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 आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर ही ने रह जाएं। जगत में चाहे अपय हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरू अथवा स्वर्ग चला जाए यानी पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और भी सब प्रकार के दोसा दुख आप मुझसे सहन करा लें पर श्री रामचंद्र को मेरी आंखों की ओट न हो राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं बोलते नहीं उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर से कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे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 इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता पिता को परम आनंद हो जिसको माता प्राणों के समान प्रिय हैं चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके यानी मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा अतः कृपया आज्ञा दीजिए माता से विदा मांग आता हूं फिर आपके पैर लगकर यानी प्रणाम करके वन को चलूँगा ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया वह बहुत ही तीखी यानी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का भी विश सारे शरीर में चढ़ गया हो इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल यानी वन में आग लगी देखकर कर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने यानी पीटने लगता है बड़ा विषाद है किसी को धीरज नहीं बंधता सबके मुख सूखे जाते हैं आंखों से आंसू बहते हैं शोक हृदय में नहीं समाता मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। हो सब सब मेल मिल गए थे, सब संयोग हो गए थे, थे। यानी ठीक इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी जहां तहां लोग कैके को गाली दे रहे हैं इस पापीन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाये घर पर आग रख दी यह अपनी हाथ से अपनी आंखों को निकालकर यानी के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक विष चखना चाहती है यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिन कैके रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया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 समुद्र में क्या नहीं समा सकता अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती और जगत में काल किसको नहीं खाता विधाता ने क्या सुनकर सॉरी क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया दुर्बुद्धि कैके को विचार कर वर नहीं दिया जो हट करके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 आनंद उत्साह मिट गया